शो ठोक ध्यान के कमल नंबर सेवन अपने पूछ जब आप ध्यान दे सकते हो तो किस प्रकार के साधन रूप है हमें तो यही पता चलता रहता है कि जमीन पर पड़े हो तो साधारण कैसी देश है निश्चित ही पता चलता रहेगा कि आप जमीन पर पड़ेंगे अगर आपने इसके पहले तो तीन चरणों दो चरणों पूरा स्क्रम नहीं उठाया यदि पहले चरण में आप अपने को बचाकर कीर्तन करते रहेंगे अगर कीर्तन में पूरे नहीं डूबे अगर कीर्तन के बाद 15 मिनट में जब आपको तो कहा है कि आप अब कीर्तन की धुन पर सवार हो जाएं, अगर उस पर सवार नहीं हुए अगर उस लय में बहे नहीं तो तीसरे चरण में आप पाएंगे कि आप जमीन पर ही पड़ेगा लेकिन इसमें जमीन का कोई कसूर नहीं इसमें आपका ही कसूर आपने अगर पहले दो चरणों में शरीर को छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई तो जमीन पर पड़े हैं इसका अर्थ ही यही है कि आप शरीर से ज्यादा अपना को जरा भी अनुभव नहीं कर रहे और कोई अर्थ नहीं है आप शरीर हैं तो जमीन का अनुभव होगा अगर आप शरीर से भिन्न कुछ भी हो जाए तो तत्काल जमीन भूत जाएगी क्योंकि तो जमीन का जो ग्रेविटेशन है जो कथित है जो आकर्षण है वो शरीर से ज्यादा नहीं जाता है जब तक आपका ऐसा अनुभव है कि मैं शरीर हूं तब तक जमीन का आपको अनुभव होगा जैसे ही आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूं अगर जरा सा भी हिस्सा आपके भीतर मुक्त हो जाए शरीर से तो उतना हिस्सा प्रकाश के साधन में डूब जाए आपकी कठिनाई में समझा लेकिन इसका इतना ही अर्थ है कि आप पहले और दूसरे चरण में और हिम्मत करना जमीन खो जाएगी शरीर पे खोते ही। जब तक शरीर का स्मरण है तब तक जमीन का स्मरण है क्योंकि तो जमीन का ही हिस्सा है शरीर जमीन का ही एक टुकड़ा कल तक जमीन में था कल फिर जमीन में ले जाए आप जब तक शरीर हैं तब तक पृथ्वी बड़ी महत्वपूर्ण है और जैसे ही आप शरीर न रहे तो परमात्मा महत्वपूर्ण हो जैसे जमीन की कशिश जमीन का ग्रेविटेशन आकर्षण शरीर को खींचता है वैसे परमात्मा की ग्रेस उसका आकर्षण आत्मा को खींचता है आप कौन है इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी कशिश आप पर काम करेगी अगर आप शरीर हैं तो जमीन काम करेगी अगर आप आत्मा हैं तो परमात्मा काम शुरू करें दो चरण पहले इसलिए ये है कि आप शरीर को भूल पाएंगे इतना भूल नहीं पाते एक मित्र आए हैं थकते थे मुझसे भी अगर कहीं थक गए तो अगर ज्यादा मेहनत ली और थक गए तो थक ही जाएंगे तो क्या भी बढ़ जाएगा दो घंटे विश्वास पड़ जाएंगे अगर थक भी गए तो क्या बिगड़ जाने वाला है दो घंटे विस्थान पड़ने एक दो घंटे ज्यादा सो जाना आज शरीर को बचा के चलेंगे तो जमीन बच रहेगी आखिर में आप आएंगे जमीन पर पड़ेगा सागर का आपको पता नहीं चल पाएगा जिस प्रकार के सागर की मैं दूसरा सवाल पूछा है आप कहते हैं प्रकाश की छाया होकर आनंद आता है आनंद के पश्चात परमात्मा चारों ओर दिखाई पड़ता है किस प्रकार का यह आनंद है और परमात्मा का रूप किस प्रकार का है क्या जो रूप हम मंदिर में देखते हैं वही है। प्रकाश का अनुभव न होगा तो आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा एक क्रमिक गति है अंतर यात्रा उसके पड़ाव प्रकाश का अनुभव न होगा ये उन्हीं मित्र का सवाल है जिन्होंने पूछा है कि जमीन पर पड़ा हुआ अनुभव होता हूं कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता तो पहले तो प्रकाश की फिक्र करें अभी आने की चिंता न करें और परमात्मा दूर है पहले प्रकाश की ही फिक्र करें पहले शरीर को ही छोड़ने की चिंता करें तो जमीन छूट जाए और शरीर के छूटते ही प्रकाश होता। जाए अगर ठीक से समझे तो शरीर में होना ही अंधकार है आध्यात्मिक अर्थों में टू बी इन द बॉडी टू बी दॉडी इज डार्क शरीर में होना शरीर होना ही अंधकार शरीर बड़ा घना अंधकार है शरीर से छूटते ही प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाती है प्रकाश फूटना शुरू हो जाती और जब जिस क्षण पता चलता है कि शरीर है ही नहीं उसी क्षण प्रकाश का सागर हो जा सब सीमाएं टूट जाती हैं शरीर के साथ शरीर ही सीमा है और फिर जो प्रकाश अनुभव होता है वो असीम है अनंत है तो उसकी कोई सीमा और, और छोर नहीं है वो कहीं समाप्त नहीं होता और कहीं प्रारंभ भी नहीं होता लेकिन पहले शरीर से मुक्त होने की चेष्टा करें फिर प्रकाश का अनुभव सहज ही होगा और प्रकाश का अनुभव जब गहन होता है तो प्रकाश की ही गहनता एक सीमा पर आनंद बन जाती इंटेंसिटी ऑफ लाइफ बिकम्स बिलिस्ट आनंद कोई और चीज नहीं है प्रकाश जब बहुत सघन हो जाता है तो आनंद बन जाता प्रकाश की सघनता ही आनंद बन जाती अंधकार की सघनता ही दुख है इसलिए मृत्यु बहुत घबराती है हमें क्योंकि मृत्यु में गहनतम अंधकार हमें गिरता है सघन अंधकार हमें गिर है, इसलिए मृत्यु दुख जैसी प्रतीक हो बीमारी में आप घबराते हैं शायद आपने सोचा ना होगा कि बीमारी में इतनी घबराहट क्या है जितने आप बीमार होते हैं उतने ज्यादा शरीर हो जाए <imNote000 sounds> क्योंकि बीमारी में शरीर की स्मृति सघन हो जाए अगर आपके सिर में दर्द होता है तो ही सिर का पता चलता है अगर सिर में दर्द नहीं होता तो सिर का पता ही कहां <laughs> चलता अगर पैर में तकलीफ होती तो पैर का बोध होता है अगर पैर में तकलीफ नहीं होती तो पैर का बोध भी नहीं होता संस्कृत में जो शब्द है वेदना ख के लिए वह बहुत अद्भुत दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द नहीं वेदना के दो अर्थ होते हैं वेदना का एक अर्थ तो होता है ज्ञान क्योंकि वो वेद से ही बना है। और दूसरा अर्थ होता है दुख दुख में ही ज्ञान होता है आपको शरीर का अन्यथा कभी ज्ञान नहीं होता जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उसे शरीर का पता ही नहीं चलता कि शरीर पूर्ण स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति विदेह की अवस्था में हो बॉडीलेसनेस में होते हमारा शब्द स्वस्थ भी बहुत अद्भुत है स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित अंग्रेजी का शब्द हेल्थ उसका अनुवाद नहीं हो सकता स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित जब कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है तो शरीर बिल्कुल भूल जाता है शरीर का पता चलने के लिए बीमारी जरूरी है तो जितनी ज्यादा दा बीमारी होती है शरीर का उतना पता चलता है और शरीर का जितना पता चलता है उतना आदमी अस्वस्थ होता है स्वयं के बाहर हो जाए फिर स्वयं में नहीं ठहरा रह सकता अगर पैर में एक कांटा गड़ रहा है तो जहां कांटा गड़ता सारी आत्मा वहीं इकट्ठी हो जाती है बीमारी से इसलिए दुख मिलता है लेकिन जो व्यक्ति बीमारी में भी स्वस्थ रह सके स्वयं में स्थिर रह सके बीमारी से उसे दुख नहीं मिलता क्योंकि बीमारी फिर अंधकार नहीं ला सकती अंधकार शरीर में केंद्रित होने से ही ज्यादा होता और जो व्यक्ति बीमारी में स्वस्थ रह सके वो मृत्यु में भी स्वस्थ रह सकेगा फिर मृत्यु भी अंधकार नहीं ला सकती क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है वो परम प्रकाश में अंधकार का वहां उपाय नहीं शरीर अंधकार है शरीर का जितना गहन बोध होता है उतना ही दुख पैदा होता आत्मा प्रकाश है इसलिए जितना ही प्रकाश की तरफ हम यात्रा करते हैं उतना ही दुख विसर्जित होता है और जब दुख पूरा विसर्जित हो जाता है तो जो शेष रह जाता है उसका नाम आनंद इसलिए बुद्ध ने तो आनंद शब्द का प्रयोग भी नहीं करना पसंद किया वो तो कहते थे दुख निरोधि इतनी काफी है निगेशन ऑफ मिजरी आनंद शब्द का ही प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसके करने की कोई जरूरत नहीं है इतना भी कहना काफी है कि जहां अंधकार नहीं है बस बात काफी होगी प्रकाश को कहने की भी जरूरत नहीं बुद्ध ने आत्मा शब्द का भी प्रयोग नहीं किया इतना ही कहा जहां देह नहीं है उसके कहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो उसका दूसरा अनिवार्य हिस्सा जहां देह नहीं अनुभव होती वहां जो अनुभव होता है वो आत्मा है जहां दुख अंधकार अनुभव नहीं होता वहां जो अनुभव होता है वो आनंद प्रकाश की सघनता आनंद ऐसे भी बाहर के जगत में भी प्रकाश की सघनता के साथ ही प्रफुल्लता अवतरित होती है और अंधकार की सघनता के साथ ही उदासी सघन हो जाती है बाहर के जगत में भी सांझ रात उतरती है वृक्ष के पत्ते सुग हो जाते हैं फूल बंद हो जाते प्राण संकुचित हो जाते हैं सारा जगत तंद्रा में लीन हो जाता उदास आ जाता है मूर्झा जाता है मूर्छित हो जाता सुबह सूरज निकलता है वृक्षों के पत्ते पुनरुज्जीवित हो जाते हैं कलियां खिल पड़ती हैं पक्षी गीत गाने लगते हैं जीवन फिर सजग होता है सब जगह जीवन करवट लेकर फिर जागता है बाहर के जगत में भी प्रकाश और जीवन संयुक्त है अंधेरा और मृत्यु अंधेरा और नींद प्रकाश और जागृत भीतर के जगत में भी ऐसा ही है जब हम भीतर के प्रकाश को उपलब्ध होते हैं तो परम जागृत और परमाणु को उपलब्ध हो प्रकाश की सघनता आनंद बन जाती है और आनंद जब सघन होता है तो परमात्मा की उपस्थिति अनुभव हो इसे ऐसा समझें जब दुख सघन होता है तो पदार्थ की अनुभूति होती है इसलिए दुखी आदमी शरीर बोध से भर जाता है और शरीर बोध से भरा हुआ आदमी पदार्थों की तलाश में निकल पाता इकट्ठा करता चला जाता है चीजों को उसका पदार्थ बोध भारी हो जाता है, वो अपने को बेच सकता है चीजों को नहीं वो चीजें पाने के लिए अपने को बेच देता वो अपने को रिक्त कर लेता है लेकिन घर में सामान बढ़ाता चलाता जब भी कोई आदमी वस्तुओं के पीछे पागल होता है तो इस बात की खबर देता है कि तो उसका शरीर बोध इतना सघन हो गया है या पदार्थ के अतिरिक्त कोई चीज उसके लिए मूल्यवान नहीं ठीक इससे उल्टी घटना घटती है जब आनंद सघन होता है प्रगाढ़ होता है कंसेंट्रेटेड होता है तब जो प्रतीति होनी शुरू होती उस प्रतीति का नाम परमात्मा की उपस्थिति उस परमात्मा का आपके मंदिर में रखी हुई मूर्तियों से उतना ही लेना देना है जितना अग्नि शब्द से अग्नि का जितना भोजन शब्द से भोजन का जितना आंख शब्द से आंख का वो जो मंदिर में प्रतिमा रखी है वह प्रतीक मात्र अग्नि शब्द से अग्नि पैदा नहीं होती और आप कितना ही चिल्लाएं आग आग आग, कोई आग पैदा नहीं होती फिर भी आग शब्द का आग से संबंध है और आग पैदा बिल्कुल नहीं हो फिर भी संबंध है प्रतीक का संबंध है सिंबल का संबंध है अभी यहां कोई जोर से चिल्ला दे आग लग गई तो कुछ लोग भागना तो शुरू कर देंगे आग लगी हो न लगी और जब कुछ लोग भागना शुरू करेंगे तो और भी कुछ लोग भागना शुरू कर और अगर आसपास धुआं भी दिखाई पड़ जाए चाहे आग ना भी लगी हो तो भी भगदड़ तो हो जाए आग शब्द भी आपको दौड़ा तो सकता ही है और मरुस्थल में आप भटक रहे हो और प्यास लगी हो तो पानी शब्द से प्यास नहीं बुझती लेकिन कोई कह दे घबड़ाओ बस घबड़ाओ मत बस मील भर के फासले पर पानी है तो भी पानी प्यास को थोड़ा हल्का और धीमा कर जाता है। सब घबराहट कम हो जाए भला मील भर पर पानी ना हो तो शब्द तो शब्द ही है यथार्थ नहीं है लेकिन फिर भी काम करता है वो जो मंदिर की मूर्ति है वो परमात्मा नहीं कोई मूर्ति परमात्मा नहीं लेकिन कोई भी मूर्ति परमात्मा, परमात्मा की तरफ इशारा बन सकती है, तो जब आप इस सघन अनुभव को उपलब्ध होंगे तो किसी मंदिर की मूर्ति आपको नहीं दिखाई पड़ेगी और दिखाई पड़ती हो तो आप समझना कि आप अभी मन के ही विचारों में खोए हुए हैं। अभी आप उस सघन अनुभूति के पास नहीं पहुंचे जो प्रकाश के कंडेंस्ड होने से उपलब्ध होती है आनंद के कंडेंस्ड होने से उपलब्ध होती है उस अनुभूति पर आप नहीं पहुंचे उस क्षण में क्या होगा पूछा है मित्र ने कि मैं कुछ बताऊं कि उस क्षण में कैसा परमात्मा का अनुभव होगा हो, वो नहीं बताया और बताऊंगा तो फिर वो कोई प्रतीक बन जाएगा और उसका अनुभव नहीं होना चाहिए प्रतीक का अनुभव वहां नहीं होना चाहिए जब कोई पानी पीता है तो पानी शब्द का कोई अनुभव होता है जब कोई पानी पीता है तो पानी शब्द का कोई अनुभव होता है जैसा भाषा को उसमें पानी को देखा था वैसा कोई अनुभव होता है जब कोई घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है तो भाषा कोश में जो घोड़ा लिखा था वैसा कोई अनुभव होता है जब कोई अस्तबल में जाके घोड़े को देखता है तो भाषा कोश में घोड़े शब्द को देखा था वैसा कोई अनुभव होता है? नहीं होता उससे कोई लेना देना है फिर भी अस्तबल तक जाने में घोड़ा शब्द सहयोग भी हो सकता है घोड़े को पहचानने में भी घोड़ा शब्द सहयोग हो सकता उस क्षण में परमात्मा की कैसी उपस्थिति अनुभव होगी इसे कहना कठिन इसे अब तक नहीं कहा जा सकता और कभी नहीं कहा जा सके प्रकाश के अनुभव को हम थोड़ा समझ सकते हैं क्योंकि बाहर हमने प्रकाश को देखा कुछ इससे मिलता जुलता यद्यि बहुत दिन भीतर अनुभव आनंद शब्द को हम थोड़ा समझ सकते हैं क्योंकि दुख हमने देखा है उससे कुछ विपरीत घटित होगा लेकिन परमात्मा शब्द को हम बिल्कुल ही नहीं समझ सकते ये शब्द मनुष्य की भाषा में सबसे ज्यादा बेबूझ शब्द है क्योंकि हमने न परमात्मा से मिलती जुलती कोई चीज देखी है और न परमात्मा से विपरीत कोई चीज देखी परमात्मा से विपरीत कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सभी में वो छिपा है और परमात्मा के समान भी कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो अकेला ही है इसलिए उसे तो अनुभव से ही जानना हो और अच्छा है यही कि हम उस संबंध में कुछ भी ना करें प्रकाश को समझ ले उसको सघन करें आनंद को समझ ले उसे सघन करें परमात्मा को छोड़ दें और जैसे ही आनंद सघन होगा आप अचानक उस जगह पहुंच जाएंगे जहां उसका परम साक्षात न कोई मूर्ति होगी वहां न कोई आकृति होगी वहां वहां होगी सिर्फ अनुभूति ठीक होगा यह कहना कि वहां हमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता बस एक उपस्थिति का अनुभव होता है जिसे हम परमात्मा का नाम देते हैं थोड़ा जटिल है इट इज नॉट देट वी फील द डिवाइन प्रेजेंस रादर इट इज ए प्रेजेंस विच वी कॉल डिवाइन कोई मौजूद होता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं कुछ कोई भी कहना शायद ठीक नहीं कुछ मौजूद होता है जिसे हम पीछे लौटकर परमात्मा वो परमात्मा की मौजूदगी नहीं है क्योंकि परमात्मा की मौजूदगी कहना गलत है जो कभी गैर मौजूद ना हो सकता हो उसकी मौजूदगी कहने का कोई अर्थ नहीं है जो सदा ही मौजूद है जो कभी गैर मौजूद हुआ ही नहीं आप कह सकते हैं कि मैं यहां मौजूद हूं क्योंकि घड़ी भर पहले मैं मौजूद नहीं था और घड़ी भर बाद फिर मौजूद नहीं रह जाऊंगा लेकिन जो यहां मौजूद है ही उसकी मौजूदगी कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस तक तो जाना पड़े उसमें तो प्रवेश करना पड़े आप पहले चरणों का ख्याल रखें अंतिम मंजिल को भूल जाएं, वो याद रखने के लिए नहीं वो जानने के लिए अगर आपने पहले चरण पूरे किए हैं तो वह अंतिम घटना घटती ही है उसकी आप चिंता छोड़ दे सकते कोई मित्र सिर्फ देखने आ गए हो तो वे कुर्सियों पर चले जाएं चुपचाप जल्दी